श्री श्री राम कृष्ण जीवन श्रीरामकृष्णकमृत चतुपरछेद ईश्वरदर्शन जीवनलक्ष्यं त्योपाएशुर्च केचन ऐश्वर्य न वाछति श्री प्रभु किय तुष्णिस्ते पुनरालपतिमकृष्णकु तम अभी ध्यान प्राथयत इदान यो यद याचते तदेव यदाचते तदव प्रतिश्वरेण बहुकमें त्रह्मांडम तरह अनते जान ममच यदि जिज्ञा जाये से आद स लत्पर स निदीक्ष्य यद मल्ल किये कियती आङ्ग्लवणिग्दत्तानि ऋणपत्राणि सन्ति एतत् सर्वेण मम किं प्रयोजनम्, मम प्रयोजनम् येन केनापि उपायेन महाजनेन सह आलपनं तत् सागरम् अतिक्रम्यैव ववा भवतु प्रार्थनां कृत्वैव ववा भवतु अथवा दवारिकस्य अभिघातं सोढ्वापि वा भवतु आलापात् परं किं कियत् अस्तीति सकृत्पृष्ठे महाजन एव वक्षति किञ्च महाजनेन सह कृतालापश्चेद् आधिकारिकैः अपि मान्यते समेषां हास्यं केचन ऐश्वर्यज्ञानं न वाञ्छन्ति शौण्ड्रिकापडे कियन्मणमित मद्यम् अस्ति मम किम, मम एक काच मितेन एव प्रयोजनम प्रयोजन सिद्ध्य ऐनयांचवस क्व यम पीतम तेन मत्ता ज्ञान अत्यास अवतारादी न भक्ति योगो ज्ञान एते सर्वे एव मगा येन पथेन गम्यता भक्ति मग अनायासम ज्ञान विचार मार्गह। कठिन मगर को मग शेयान एताविचारे कि विजयन सह बहुदिना आलापोस्म विजय अवदम कशन प्राथयती स्म हे ईश्वर दृशोशी मह्यं दर्शन देह ज्ञान विचारग अति कठिन पार्वतीगिरीजा नाधेन ईश्वरीयूपेण दर्शन दत्वा अवदत् पिति ब्रह्म ज्ञानमें तह साधुसो भजनीय ब्रह्म किमी मुखेन वक्त न श्यार राम गीता कवल लक्षणेन सह अघात अभिधा शक्य यहां गंगायां घोषः गंगा, गंगा तटोपरी अस्ती वचन में घोष पल्लवी प्रकाश्य निराकार से ब्रह्मण साक्षात्कार कथम न सैमस विषयबुद्धेस न सैत् इंद्रिय यो विषया सीरसगंधस्पर्श शब्द समेशा हानि सती मनसो लये सती अवेन अपरोक्ष साक्षात्कार किंच अस्तिमण्वर पंडित अस्तिपल इत्यादीरामकृष्ण त एको भाव आश्रयीय वीर भाव सखी भाव दासी भाव सणिमलि तेना भाष्य श्रीरामकृष्ण अहम सखी बहुदीना आसम अहम अवदम अहम आनंदमय ब्रह्मय्यासीय दास यू दासीम कुरुत अहम सगर्व गदन यदम ब्रह्मय्यासी कचिज विना साधन ईश्वरलाभो ते नित्य सिद्धा उच्य ये जप तपृति साधन ते साधन सिद्धा अभीय कचन कृपाद यथा सहस्त्र सहस्रवर्षा व्याप्य गृह अंधकार अभूत गम्यते प्रदीप नीला गम्येदे आलोकमयन हठात् यीनसु महाजन दिशा सम महाजनेन तेन सह दुहेतु उद्वाहो वि समंच ग्रिह यान दासी दासी दास समंगृहयानदासी दास सोजित किंचास्ती स्वप्न सिद्ध स्वप्ने दर्शनमूतरे सहास्यम इदान व्यम निद्रागमन करवाम अनतर महाजनतापे श्रीरामकृष्ण सस्नेह तम तो महाजन असी केन सह आकार आकारना का एकाकार एककाकार वृथा युज्य चेत तत्व भविष्य साष्यम नित्यसिद्ध पृथक श्रेणी यहाँ अरिकाष्ट एव अनल पुनर्घर्षण किंचिस्ट्यो भगवत साधनम अकत्वा किंतु नित्यईश्वरलाभाना करो अलाबूकूष्माडतर पूर्व फल कुमें पंडित अलाबूकूस फल पूरीम किंच निर्द होव तन्माता उच्चे नभसी प्रिथिव्य निपतन च उच्चर्नभसी तिठति प्रसूता सन्वक पृथिव्यँ पृथिव्यभिमुखतन वर्तंच स्फुत्फुंचुष्कृदघाता तीव्र जवन मिमुख धाती क्व किं न पश्यसि प्रहलाद कम लिखि चतुष्टो धारा श्री प्रभु नित सिद्ध प्रसंग आरण काोम्शात किवस्थाइंगति श्री प्रभु पंडित विनयक्ष पंडित स्वभा विषय भक्ता कथयती श्रीरामकृष्ण भक्ता उत्तम अय उतम स्वभा मृत्ति भितौशु प्रोथनमें पाषाण शंकुमूल भगवान तथा पी अस्म अक्षत वर्तन एता दशा लोका सर्वे सी ये सहस्र कृत ऐश्वर वच शुण्व कथमी समतन्य नीती यथा नक्रह अशिना यहां अपहराहतगात्र पांडि साधन सेवेक पंडित नक्रोदर शूल समैषा हाष्यम श्रीरामकृष्ण सहा्यम शास्त्रगु्ययना किशन से सामा हाष्यम पंडित सहास्य दर्शन नामरामकृष्ण दीर्घ दीर्घवागोच्चारण किभ्यास प्रवृत्त आदौ रंभा थरव कर्तव्य ततःतु तथर्ति तयम विभंग अत आद साकारे मनो निधात किंच त्रिगुणातीत भक्त अस्त निथा नारदादी तिन्म श्या चिन्म धाम चिन्मय नित्य ईश्वर निो भक्त नेति नेेति ज्ञान विचार कुरानी ते अवता हाजरा सम्यक वदति एव भक्त अवता ज्ञाना अवतारो इति तो समास्थाय भाव सीना श्री प्रभु तथा सर्वे एव समाश्रिता मौना राजन्ते इधं पंडितो मुखरो पंडित महाशय कथम नैष्ठुआत हास्य हास्दर्शन तो मांसपेशी स्नायुस्मृति बोकदर्शनाव विधाय स्नायुक्रिया स्मर्ये श्रीरामकृष्ण तद एव जगदे शास्त्रीते दोषा तर्क सर्वं समय पंडित महाशय कोप्युपय किस्ती किंचितिम मृदु श्रीरामकृष्ण अस्त विवेक गान्मेक अस्त विवेकनाम तत्पुत्र तत्व प्रक्ष्यसी विवेक वैराग्यम ईश्वराग विवेक विना प्रवचन कथम अथार बोति बहुतर परम सामाध्यायीना बहुत व्याख्याच्वरो नीस कशन अस्मन अस्म नाम एक संती। किम गोष्ठपूर्ण अश्वास आमिच्छा किश्वाम आमीक्षा बट वटिका भूत दिवच दिना निरसे। निपति चेत तवा पी हित परयाच दिना पंडित स्थाव सती अंगारी भूता श्री न सहा तैलपाणी वर्णा जाता हाजरा उत्तम भ्रृष्टा इदानमस आदते सम्य पूर्वकोतापुरी उपदेश गीता व्याको अधिक शास्त्र किठेन अलम अधिक अठा तर्क विचार अवतरती न्याटा महाराजों शिक्षय स्म स्म दसधा गीतेति यदे गीताया सारम अश्थो गीता गीता इती त्यागी त्यागी व्याहारगी त्याग बवेक वैराग्यम ईश्वराग कीदृश्ग ईश्वर प्राण व्याकुला यहाकुिता सती शावकु या पंडिता वेद साक्षावस्ती धेनु यहाँते रौति तां वा श्रीरामक व्याकुव्याकुम क्रंद अभी चमर्जितवेक वैराग्यों की कोप कर्मती तहि साक्षात्कार भविष्य तुलतागमे उन्मादावस्था तथे अस्तु भक्तिपथे वुर्वासो ज्ञानोन्माद सब संसारिणो ज्ञान तथा सर्व्यागिनो ज्ञान अनेका संसारीणो ज्ञान दीपालव गृह अंत आलोक स्वीएम शरीर संसार विना अकमति बोधुम न शक्नो सर्व्यागि ज्ञान सूर्यलोक इव तदा लोकन गृहस बाह्या दिग्गोचर चैतन्यदेव ज्ञान ज्यान सौर जानम ज्ञान सूरियालोकनद्य भक्तिचंद्र सेकीत ब्रह्म ज्ञान भक्ति प्रेम चेतीद्वय आसीत श्री प्रभु किं चैतन्यदेव निण्य स्वावस्थाईंगति ज्ञान भक्तिगौ योग कलौ नारदीया भक्ति, भक्ति। अवमुखेन चैतन्यम तथा भावुखचत भावक्तिग अस्त अभा से चैक अस्या असंग उच्य परम सत्यकिन प्रभुशिष्यो साक्षात्कार शुक्देवो शुकदेव ब्रह्मज्ञानोपदेशा जनकसमीपजय जनक, जनक अवादी आद दक्षिणादेया तव ब्रह्मज्ञाने समदीते पुनः दक्षिण न दासी युशिष्यो भेदो न वर्तवते भाव अभा वर्तम अन मत अनता चध्वा किंतु एको विषय अस्त कलो नारदीया भक्ति ही, विधानम, पथे प्रथम तो भक्ति ही, भक्ति परिपे सती भाव तथा प्रेम महाभथा प्रेम जीव से नवती यहाँ वस्तुलाभ अस्थईरलाभो जाता है पंडित महोदय वक्त प्रवृत् त्वया प्रसंग बोधनीय वर्जनेन वक्तव्यं भो